अर्जुन का जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। भगवत गीता के पांचवी अध्याय का पच्चीसवा श्लोक है लभ के ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कलमश चिन्ह द्विधा यम यथात्मा सर्वभूत हितरता सब पाप नष्ट हुए बिना ब्रह्म होती नहीं सब पाप नष्ट हुए जिनके उनको सब उनको ज्ञान के द्वारा सब संशय निवृत्त हो जाते हैं और संपूर्ण प्राणियों के हित में रथ होते हैं ऐसा भगवान कहते हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है वे ब्रह्म पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं ओम ओम ओम ओम ओम सब पाप नष्ट होने का भाग्य जिनको मिल जाता है वे संशय रहित होते वैक्ण है मांडव के उपनिषद में ब्रह्म साक्षात्कार करके वो ज्ञानी कैसा रहे जड़वत लोकम आचरित लोकों में जड़ जैसा रहे है अज्ञानियों नहीं रहे चार आदमियों ने भांग पी ली भांग के नशे में चारों चूर हुए है एक आदमी नशा होने से उत्पतांग बोलने लग गया दूसरा आदमी गाना गाने लग गया तीसरा आदमी नाचने लग गया नशे में और चौथा आदमी प्रगा निर्मेश हो गए नशा तो सबका एक जैसा था लेकिन नशा एक जैसा होते हुए भी चित्त के जैसे जैसे संस्कार थे ऐसी ऐसी चेष्टा हुई उसे जिनके सब पाठ अलविदा हो गए वे अपने परमात्मा स्वभाव में आत्म स्वभाव में निशंशय हो जाते लौकिक आचरण व्यवहार खानपान से ज्ञानी को मापा नहीं जाता वेशभूषा से आपको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ उससे भी नहीं मापा जाता लेकिन आप अपने आप को माप सकते हैं कैसे जिनके जिस, जिसके सब आप नष्ट हो गए जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है वो ब्रह्म देता पुरुष शांत ब्रह्म को पाते हैं निश्चल भाव से जिनका मन ब्रह्म परमात्मा में स्थित है जिनके सब सम से निवृत्त हो गए वे शांत ब्रह्म को पाते हैं स्कंद पुराण में कथा आती है कि एक महात्मा जी थे दीक्षा करने को गए जीवन मुक्त थे एक कुंभारण हो महात्मा ने पूछा क्यों रोते हैं तो महाराज मेरे पति दे हो गए बोले ना कोई मरता है ना कोई जीता है तो भ्रांति मात्र है पति मरना और मेरा पति ये सुन सुन के मान लिया तुमने तो सब पांच बुद्ध है और पांच बुद्ध माया मात्र है भ्रम मात्र है सीती भ्रम जल ब्रह्म पावक ब्रह्म सब भर्म ही धर्म है ऐसा पृथ्वी भ्रांति मात्र है सत्य नहीं है जल भ्रांति मात्र थे तो भ्रांति मात्र वायु भ्रांति मात्रा आकाश भ्रांति मात्र है। उनसे बने हुए पुतले भ्रांति मात्र का कौन किसका पति कौन किसकी पत्नी क्या रहे जीवन मुक्त महात्मा का तो अनुभव अपने ढंग का है लेकिन तो कुम्भारे में तो बेचारे, अपना अपनी दृष्टि से जी रहे बोले महाराज ज्ञान तो आप ही जानो लेकिन मैं तो सुकूर रहती हूँ की अब कौन लाएगा पति चले गए तो मिट्टी कौन लाएगा और रोंदे का कौन मेरे से रोंद नहीं जाएगा? फिर चाक का कौन चलाएगा और घरे कौन बनाएगा फेंकेगा कौन गड़े? और बाजार में लेके बेचने कौन जाएगा? जो बचा हुआ माल है उसको भी बेच के पैसा कौन लाएगा और सीधा कौन लाएगा बच्चों का गुजारा कैसे होगा न कोई पति के लिए रोता है न कोई पत्नी के लिए रोता है रोता है अपनी सुविधाओं के लिए महाराज मैं अब रो रही हूँ बोले इतना काम तो हम ही कर देंगे बेटी चिंता मत कर है तो महात्मा ज्ञान ज्ञानी लेकिन जड़वत लोकम आचरित अज्ञानी की जैसा उनको यह नहीं होता कि मैं ब्रह्म लेता हूँ अभी ये कैसे होगा मेरे से वह तो पकड़ नहीं होती ज्ञानी तो अपने सहित सारे विश्व को अपना आत्मा मानते है यानी कि भीतर भेद नहीं होता उसलिए उन्हें शांति होती और अपने लोगों के अंदर भेद होता है इसलिए अपना मन इंद्रियों से अच्छा व्यवहार होता है तो हम हर्ष को प्राप्त होते हैं और मन इंद्रियों से कुछ इधर उधर का व्यवहार होता है तो हमको शोक होता है हमारे शरीर का मन का कोई आदर करता है तो हम खुशी होते हैं और कोई अनादर करता है उंगली उठाता है तो हम बेचैन होते हैं क्योंकि हम अपने को देह मानते हैं जय जय हम अपने को दे मानते और फिर दूसरों के प्रति अपेक्षा करते कि मेरे से फलाना व्यवहार फलाना आदमी ऐसा व्यवहार करे पत्नी ऐसा चले पुत्र ऐसा चले परिवार ऐसा चले कुछ मेरे से ऐसा करे तो हम एक अपनी मान्यता की एक पोटली सुर पर लेकर घूमते तो हमारी पोटली के अनुसार अगर कोई हमसे आचरण करता है तो वहाँ हमारा राग हो जाता है जय जय और हमारी मान्यता के गठिया के खिलाफ कोई व्यवहार या परिस्थितियाँ आती है तो हमें द्वेष होता है या भय हो जाता है हमारी मान्यता के खिलाफ अगर कोई परिस्थितियाँ आ जाती है तो हमें भय होता है और हमारी मान्यता के अनुकूल कोई परिस्थिति आ जाती है तो राग होता है ये राग और द्वेष हमारे चित्त को मलिन करता है जय जय राग भी हमारे चित्त में रेखा डालता है द्वेष भी हमारे चित्त में रेखा डालता है तो अनुकूलता आती है तो राग की रेखा गहरी होती है और प्रतिकूलता आती है तो देश या भय की रेखा गहरी होती तो हमारे चित्र में ये रेखाएं पड़ जाती है उसलिए हमारा चित्र स्वस्थ शांत नहीं रहता और अशांत से कुम अशांत को सुख कहा संशय वाले को सुख कहा उद्विघ्न को सुख कहा मैंने सुनाई थी वो कहानी कि कोई जीवन मुक्त महात्मा के चरणों में अद्भुत स्वभाव वाला आदमी पहुंचा। बोले महाराज मैं चंबल की घाटी का हूं, डाकू हूँ आपकी शरण में रखोगे बोले हाँ ठीक है महाराज मैं दारू पीता हूं, बोले कोई बात नहीं महाराज मैं बीड़ी पीता हूं, बोले कोई बात नहीं महाराज में जुआ फैलता हूँ बोले कोई बात नहीं महाराज मैं चर्च भी पीता हूँ बोले कोई बात नहीं बोले महाराज मैं दुराचार भी करता हूँ बोले कोई बात नहीं बोले महाराज मेरे में दुनिया भर के देश हैं बोले कोई बात नहीं महाराज ये क्या आप सब स्वीकार कर रहे बोले भैया जब सृष्टि करता तुझे अपनी सृष्टि से नहीं निकालता है तो मैं अपनी दृष्टि से तुझे क्यों निकाल तुझे जीवन मुक्त महात्मा है वे ऐसा नहीं समझते की मेरा आचरण सही है दूसरे का आचरण गलत है मेरा शरीर पवित्र है शुद्ध है एकदम मैं ठीक हूँ दूसरा गलत मैं ठीक और दूसरा गलत नहीं लेकिन दूसरे को भी मेरा अनुभव समझ में आ जाए ऐसा उनका लक्ष्य होता है कि सर्वभूत हित रत हो जाती हम लोगों का हित इसी में होता है की हम अपने को समझे हम अपने को नहीं समझे समझेंगे तो कैसी भी परिस्थिति होगी चुप्त का राग और देश जाएगा नहीं वस्तुओं से प्राप्त जो सुख है या हमारी मान्यताओं का प्राप्त जो सुख है वो वास्तव रूप में राग का सुख है आत्मा का सुख नहीं श्री राम और हाँ। हमारी इच्छा के खिलाफ जो है उससे जो दुख होता है वो वास्तविक में बाहर दुख नहीं है हमारी मान्यताएं हमको दुख दे दुख देखे को काहू को नहीं सुख दुख करता निज कृत कर्म ही लोग हम लोग अपने ही विचार अपनी गठरिया अपने संस्कार तैयार करके सुख की रेखाए खींच के अपने को जंजीर में बांधते है और दुख की रेखाए खींच के अपने को जंजीर में बांध गोस्वामी तुलसीदास महाराज मन में आ गए कि प्रभु जी सरकार जिस रास्ते से गए यात्रा करने को उसी रास्ते से मैं यात्रा को जाऊं। यात्रा करते करते दंडकार रास्ता आया शुकड़ा रास्ता और सकरे रास्ते के पगडंडी के किनारे कोई भोगी आदमी वैसा के साथ विलास कर रहा था अब भीतर रास्ते तो आ गए पीछे मुड़ते तभी उनको संदेह होगा संशय संदे होगा शर्मिंदे होंगे और आगे जाते तब भी, भी शर्मिंदे होंगे संदेह होगा और संत प्रवर ने क्या करा के अपनी लट्ठी तो थी आंखें बंद कर दी अंधा होने का एक्शन कर लिया लकड़ी ठोक रहे हे भाई भगवान के नाम पर कोई रास्ता दिखा दो वो भी आदमी ने देखा हुआ, चलो, हो तो रहा था बाबा लेकिन अंडा है बोले महाराज सीधे सीधे चले जाओ चुके आप जल्दी से यही रास्ता है जल्दी चले जाओ तो महाराज लकड़ी टेकतेकते वो घाटी की झाड़ी से बाहर निकले आंख खोल दी आंख खोले तो सिया राम जी सामने मुस्कुराते हुए मिले बोले प्रभु आप कहें आप इधर कैसे के गहरे तुलसीदास अपनी मान्यता के अनुसार सब में राम देखने वाले तो लोग मिल जाएं, लेकिन सज्जन में भगवान देखना तो आसान है लेकिन सभ में भगवान जो देखते हैं तुम्हारे जैसे संत जो दुर्गल में भी प्रभु को देख लेते हैं उनको देखने के लिए मैं आ जाता हूँ ये जरूरी नहीं कि हम जैसा चाहते ऐसा जगत बन जाएगा संभव नहीं है हम जैसा चाहेंगे बेटा ऐसा ही होगा ये संभव नहीं है हम जैसा चाहेंगे पत्नी ऐसी ही होगी ये संभव नहीं है पति ऐसा ही होगा ये संभव नहीं है शिष्य ऐसा ही होगा ये संभव नहीं है गुरु ऐसा ही होगा ये सम्भव नहीं है हम जैसा चाहते गुरु ऐसा बने ये संभव नहीं है जय जय हम जैसा चाहते सब शिष्य ऐसा बने ये संभव नहीं है संभव नहीं ऐसा समझते भी जितना कुछ उनका हित हो सके और से उनको यात्रा करना या तो अपने हृदय को भी खुश रखना और उनका भी कल्याण करना अगर हमने अपनी पक् रखे तो हमें दुख होगा भगवान कृष्ण के कुल में पैदा हुए गए यदवंश और श्री कृष्ण के होते आप हुए आपस में बोतल पीते हुए युद्ध करके मर गए जय देव सबके अपने अपने संस्कार होते हैं और जो अपने संशय संस्कार मान्यताओं के पास में बंधा है तो ये पास तब खत्म है होते हैं जब हमारे पुण्य पावरफुल होते हमारे पुण्य जब जोर नहीं करेंगे तो हम निसंशय नहीं हो सकते। जितने अंश में संशय है मान्यताओं का आग्रह है पुतने अंश में हमारे पुण्य की कमजोरी है हमारी मान्यताओं का जोर ज्यादा है पुण्य का जोर कम है पुण्य तो है लेकिन मान्यताओं का इतना जोर है कि पुण्य कमजोर हो रहे हैं तो बुद्धि फल अनाग्रह बुद्धि का फल क्या है कि तो अनाग्रह हम जगत को ठीक कर सके ये हमारे हाथ की बात नहीं हम सबको अन्न वस्त्र दे दे हमारे हाथ की बात नहीं सब को घर दे ऐसा हमारे हाथ की बात नहीं सब को अपनी इच्छा के अनुसार चला ये हमारे हाथ की बात नहीं लेकिन सब में जो बैठा हुआ परमात्मा असंग निर्लोक नारायण है और ये प्रकृति की लीला है ऐसा समझ के सुखी रहना हमारे हाथ की बात अच्छा ऐसा समझ के सुखी रहना उसका मतलब ये नहीं की हम आलसी हो जाए हम प्रमादी हो जाए कोई भूखा है तो भले भूखा हमारे कोई नंगा है और हमारे पास वस्त्र पड़े तो छुपा करके नहीं फिर अपना आत्मा देखकर आप उनके हित के लिए यथायोग्य योग्य करेंगे लेकिन आपको यह नहीं होगा कि यथायोग्य मैं इनका नहीं करता तो इनका क्या होता मैं इनको वस्त्र नहीं देता बच्चे को नहीं पढ़ाता तो बच्चे का क्या होता मैं फलाने की सेवा नहीं करता तो उसका क्या होता नहीं वो और आप फिर कथक नहीं रहते जैसे आप अपने शरीर के अंगों को ढकते हैं या अंगों को पोषते हैं तो आपको ऐसा नहीं होता कि आज मैंने अपने पैरों को मजबूत करने के लिए भोजन किया आँखों को मजबूत रोशनी देने के लिए भोजन किया कानों को सुनने की सत्ता देने के लिए मैंने भोजन किया ये आप रक्त नहीं है यह आप सहज करते स्वाभाविक करते हैं फिर आँखों को पोषण आँखों का हित हो जाता है पैरों का हित हो जाता है गुतलू का हित हो जाता है पेट का हित हो जाता है पूरे सारे शर। शरीर का हित हो जाता है लेकिन आपको नहीं होता कि मैं शरीर का हित करता हूँ ये अहंकार आपको तो नहीं आता सह करते तो आप शरीर के हित में तो रहते हैं इसमें तो नहीं शरीर के हित में तो आप सतत रत है फिर भी जो कुछ चाहते है वो सब तो शरीर के लिए आप सुविधा नहीं पा सकते जितने कर सकते करते तो जैसे आप अपने एक शरीर के साथ हित का व्यवहार करते और जितना कर सकते हैं उतना करते हुए भी आपको अहंकार नहीं होता ऐसे ज्ञानवान भूतों का हित करता है जितना कर सकता है लेकिन करने का उसे अहंकार नहीं जय जय गाँव के ज्ञानवान महापुरुष जानते हैं कि एक अंत करण में मैं नहीं और एक अंतकरण से जो निकला वही मेरा नहीं अपितु एक अंत कर्ण का अनंत अनंत अंत कर्ण से निकला वो भी मेरा ही नहीं लेकिन अनंत अनंत अंत कर्ण जिसमें कल्पित है वो मैं हूँ उसको गहराई में कोई हर्ष शोक राग द्वेष, भय या अभिनिवेश आदि नहीं होता ये बहुत ऊंची स्थिति है और ये बिना स्मृति के आएगी नहीं स्मृति का मतलब ये नहीं कि अब शास्त्र तो कहता है स्मृति ब्रह्म में रखो इसका मतलब ब्रह्म को स्मरण स्मरण करें ऐसी बात नहीं विजातीय व्यवहार विजातीय चिंतन से आदमी बहेर हो जाता है वृत्ति जारी हो जाती आदमी हो जाता है इसलिए ब्रह्म का चिंतन करने से चिंतन सुमरण छूट जाता है ब्रह्म का सुमरण अभी में होता नहीं दूसरे का सुमरण छोड़ने के लिए ब्रह्म एक अवलंबन मात्र लेना पड़ता है कितना स्वभाव है वो आदमी निस्संशय हो जाता जब भयाने रोक आने लगे चिंता घेरने लगे या जवाबदार देने लगे लाई की अगर आप अपने शरीर को मैं मानेंगे और संसार को सच्चा मानेंगे आपके पुष्बी है उससे आप सुख नहीं रहेंगे जय शरीर को मैं मानेंगे संसार को सच्चानेंगे तो आप सदा करते क्योंकि तो शरीर को जो नएसारे के अनुसार हो भी और सब जैसा रह रहा है तो चाहे वो सब होता नहीं जो होता है वो भाता नहीं और जो है वो टिकता नहीं जय जय हम जो चाहेंगे वो सब होगा नहीं और जो होगा वो सब भाएगा नहीं हमारा है तो दूसरे का भी अंतर का अपने ढंग का है तीसरे का अपने ढंग का चौथा का ढंग का है अब हम भी होते है की हमारा आग्रह होता है कि आओ इन्हें करूँगे छोरे को ऐसा चलना चाहिए बाप को ऐसा चलना चाहिए फलाने को ऐसा चलना चाहिए पत्नी सोचिए के पति को ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा करना चाहिए पति सोचकर तुझे तो ऐसा करना चाहिए पुरता को कर सोच को ऐसा तो क्या हम पर चिंतन में चले जाते पर चिंतन होते स्व की शक्ति सी होने लगती चिंतन छोड़ते ही स्व की शक्ति जागृत होती है आकर्षण प्रीति प्रगट होती तो की प्रीति अगर मिल गई, जो अपने आरप्त है छोड़ाए तो उन मृत आप अपने है। तो है। की आप में तृप्त है संतुष्ट प्रक आर्थिक स्थितियों से जो संतुष्ट होना चाहते है वो भोगी है जो अपनी समझ या अपनी स्मृति का सदुपयोग करके संतुष्ट रहते वो योगी है संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि मन और मद भक्त समय प्रिय उन्होंने मन और बुद्धि मुझ में अर्पित कर दिया हम लोग क्या करते है? मन और बुद्धि हमारी मान्यताओं में अर्पित कर देते हैं। मन और बुद्धि दूसरों की मान्यताओं में अर्पित कर देते है लोगों की नजर में हम भले दिखें हजार हजार बुद्धि वालों या हजार हजार विचार वाले हजार मुखी संसार को आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते आप कैसा भी आचरण बनाए कैसा भी शरीर बनाए कैसा भी व्यवहार बनाए लेकिन सब आपसे संतुष्ट नहीं हो सकते अगर हो गए हैं तो कृपा करके दर्शन दीजिए उठ जाए कि आपसे सब संतुष्ट है आप खड़े हो जाए जय जय क्यू की सब अपने अपने ढंग की मान्यता से जीते और उनकी जिस वक्त जैसी मान्यता होती है ऐसा आपके प्रति उनका श्रद्धा अश्रद्धा राग द्वेष अपना परायापन भाव आ जाता है उन विचारों का तो उन पर विशेष कृपा करो बच्चे का भाव आपके प्रति नाराजी कहा गया तो उस वक्त उसका विचार ऐसा हो गया उसका भाव आपके प्रति धन्यवाद कहा गया तो उसका भाव उस वक्त ऐसा वो आप में श्रद्धा करता है इसलिए आप बड़े हो जाते हैं तो आप गलती करते हैं और वो आप में नफरत करते और आप छोटे हो जाते हैं तो नाराण आप गलती करते हैं जय जय तो लोग कुछ पांच पच्चीस सौ दो सौ पचास पच्चीस अच्छे बुरे आदमी आपकी वाहवाही करें तो आप बड़े हो जाएं और कोई आपकी निंदा कर तो आप छोटे हो गए तो आप अपने में नहीं आए श्रेया आप निसंशय नहीं हुए आप दितात्मा नहीं हुए आप प्रशांत आत्मा नहीं हुए आप ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित नहीं हुए जैसे एकांग रहता है, अकेले में रहता है। एकांग और अकेले में रहने से ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा होती अधिक संपर्क में ब्रह्मचर्य व्रत का नाश होता ब्रह्मचर्य एक तो स्पर्श का है आंखों का कान का, इंद्रियों का संयम ब्रह्म में विचरण करे हमारा मन वो ब्रह्मचर्य है व्रत में स्थित होता है योगी वो संतुष्ट होता निष्पाप हो जाता है एक बार उस परमात्मा को जान लिया और निसंशय रह गया फिर अगर व्यवहार में आया तो व्यवहार में तो जो होगा होगा तो फिर व्यवहार में वो ज्ञानी अपने को कोई विशेष मानकर अंदर से नहीं रहता ज्ञानी का अज्ञानी का खान पान शयन उठ बैठ हेल चाल सब ऐसे का ऐसा देखेगा लेकिन अज्ञानी जी अंदर की समझ और ज्ञानी की समझ में फिर हो जाए अज्ञानी तो समझेगा वो ज्ञानी है अब महान है लेकिन ज्ञानी अंदर तुम नहीं समझेगा कि मैं इतना सा ही महान हूँ जय जय लह निर्वाणम ऋषया क्षीण कलमशा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए तो हमें क्या है कि एक आदत है पर की चर्चा पर की चर्चा में स्व की प्रीति खत्म हो जाती उस वक्त हम अपने को पूछे कि हमारा अवतार दूसरों के गुण दोष देखने के लिए हुआ है कि अपने को प्रभु में मिलाने के लिए हुआ है जय जय दूसरों के दोष देखने की अपेक्षा गुण देखना चाहिए गुण देखने की अपेक्षा दूसरे में परमात्मा देखना चाहिए जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रक्त है अब होता क्या है कि ज्ञान होने में सांख्य के मार्ग से तत्व तो ज्ञान होने में अच्छा ये आती है देह में प्रीति होती अपने देह में प्रीति होती है प्राणी मात्र की इसीलिए तत्व ज्ञान नहीं होता जल्दी और तत्व ज्ञान हुए बिना सब संशय दूर नहीं होते का विवेक करके साक्षीत्व का विवेक करके बिना वेदांत के भी इतना विवेक तो आदमी कर सकता क्योंकि तत्व बोध के लिए साक्षी और साक्षी से भी आगे साक्षी और साक्षी भ्रष्टा और दृश्य की अपेक्षा है सत्य तो एक कदम और आगे जाओ उसके लिए वेदांत चाहिए वेदांत का ज्ञान चाहिए वेदांत निष्ठ महापुरुषो का प्रसाद चाहिए अकेला में तो कितनी भी समाधि करो जितेंद्र हो गया ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हो गया लेकिन एक अंतरकरण में अहम प्रत्ये रहेगा मैं इसको छोड़ दू उसको छोड़ दू ना किनारे जाऊ तपस्या करूँ एकांत में रहू भगवान का ध्यान मैं बड़ा खुश रहा, नरदा किनारे रह। तपस्या की भगवान का ध्यान क्या एकांत मेरा लेकिन वहां भी मच्छी मार आ जाएगा क्या आप बता लो क्या दर्शन सब अब में आ जाएगी मच्छी आ जायेंगे साधक उठा दिख रहे थे कैसा राग द्वेश न किंचित लेसा सरल लोगों ने साधु जाना हत्यारों ने काल ही माना जान दुष्ट घबराए पहलवान भी मल नहीं पाए अब नर्मदा किनारे झाड़ी जंगल में एकांत में रहने पर भी सब हो सकता है उस वक्त वे रोना आएगा कि भगवान हम तो तेरी बंदगी करते ऐसा कर दिया आ रहा है फिर हम दुखी हो सकते क्यूँकी समझ नहीं है न तत्व ज्ञान जब तक नहीं है तो दुनिया से किसी कोने में चले जाओ कैसी भी अवस्था में ढाल दो अपने को लेकिन देह की पर तो बनी रहेगी लाला देह की परिचन्नता जब तक बनी रहेगी चाहे कितना धन रख लें चाहे कितनी सत्ता रख लें चाहे कितना परिचय रख लें चाहे कितने पदार्थ रख लें चाहे कितनी एकाग्रता रख लें लेकिन देह एक देह में मय है तब तक द्वैत जिंदा रहेगा और द्वितीय द्वैत भयम भवती जब तक दूसरा दुख रहेगा ना, तब तक, तक भय रहेगा एकाग्रह होने वाले को विक्षेप का भय है सदाचार्य को दुराचार्यों का भय है